वात ब्याधि का निदान बताते हुए धन्वंतरी भगवान कहते हैं कि इसकंद प्रदेश के मूल भाग से उठा हुआ प्रकृति वायु उसके सिराओं को संकुचित करके बाहों के स्पंदन सक्त को नष्ट कर देता है। उसे अब बाहर रोक कहते हैं। भुजाओं के प्रस्त भाग से होकर प्रत्येक अंगुली के तल प्रदेश तक जो एक मोटी नाड़ी जाती है उसका नाम कंट्रा है उसमें कुपित हुआ बात उसके कर्म सामर्थ्य को समाप्त कर देता है उसको विसूची कहा जाता है रोगी के कटि प्रदेश में रहने वाला वायु जब जंघा प्रदेश तक जाता है तो अपनी उस मोटी कंट्रानाड़ी को आग कर देता है, अर्थात उसे जकड़ लेता है। इससे रोगी खंज हो जाता है। जब दोनों जंघाओं की नसों को जकड़कर दोनों पैरों की कंट्राएं आग हो उड़ती हैं, तब उस रोग को पंगु कहा जाता हैं। जब रोगी चलने में कांपने लगता है और खनन पक्षी की भां लंगड़ाते हुए चलता है, उसके संधि बंधन सीतल पड़ जाते हैं, तो उस दोस को कलाय खंज नामक रोग मानना चाहे। जीर्ण या अजीर्ण अवस्था में सीतल उष्ण द्रव पदार्थ सोचके गुरु शनिदे भोज्य पदार्थ का सेवन अधिक परिश्रम संख्यों सहितल्य तथा अधिक जागरण करने से वात का युक्त। मेद अत्यधिक मात्रा में संचित होकर पित्त का प्रभाव करके शरीर को परिव्याप्त कर लेता है अतः श्लेष्म के द्वारा जंगा प्रदेश की हड्डियों के दोष समन्वित होने पर स्तंभन रोग उन्हें ग्रसित करता है उस समय सीत बाद दोष के प्रभाव से जंगों की हड्डी शिथिल पड़ जाती है उस दोष के प्रभाव के कारण रोगी का वह अंग श्याम वर्ण का हो जाता है उसमें जड़ता आ जाती है रोगी तंद्रा मूर्छा अरुचि और ज्वर के उपद्रवों से ग्रस्त हो उठता है इस रोग को रुष्टम कहते हैं दूसरे लोग इसको वाह्यवात भी कहते हैं वायु और रक्त दोनों के एकोपित होने से जान में जो सोत उत्पन्न होता है, वह महाभयंकर पीड़ादायक रोग है। इसमें सोत सियार के सिर के समान स्थूल माना गया है, इसलिए इसको क्रोष्ट सिर्स के नाम से कहा जाता है। जब ऊंचे-नीचे पीड़ादायक विषम स्थान पर रखने से या तो अत्यंत परिश्रम से वायु कुपित होकर गुफ में आश्रित हो जाता है, तो उसे बात कंटक र जब वात भाग में संमुख उंगलियों के स्नाओं को प्रकुपित वायु पीड़ा उत्पन्न करके पांवों की गमन शक्ति नष्ट कर देता है तब उसे ग्रद्रशी रोग कहते हैं कफ और वाए के प्रकुपित होने से जब दोनों पैर झुनझुनाने लगते हैं और सुन्न भी हो जाते हैं तब उस दोष को पादहर्ष कहा गया है पित्त तथा रक्त से संसृत विशेष रूप से वैसी अवस्था अधिक चलने से ही आती है, वात दोष में इस दोष भेद को पादाह नाम से संबोधित किया गया है। एक संग सरस्वती अध्याय वात रक्त निदान धनवंतरी भगवान कहते हैं, हे सुस्तुरुत जी, अब मैं आप से वात रक्त निदान बतलाऊंगा, उसे आप सुनें। प्राएह स्वास्थ्य विरुद्ध भोजन तथा क्रोध करने वाले दिन में सोने और रात्रि में जागरण करने वाले तथा सुकुमार एवं मिथ्या आहार विहार करने वाले स्थूल शरीर वाले और सुखी जनों का रक्त वृद्ध से प्रकुपित हो जाता है चोट लगने से अथवा बमन एवं ब्रोचन आदि द्वारा शुद्ध होने वाले मनुष्यों का रक्त वह क्रोध होकर बीमार गामी हो जाता हैं। इस प्रकार से प्रवहन वाहवाय रक्त स्रोतों के अवरुद्ध होकर पहले रक्त को ही दूषित करता है, तदनंतर मांसाध्यक अन्य धातों को भी दूषित करता है। पहले गुदाभाग को पीड़ित कर बाद में वह संपूर्ण शरीर में फैल जाता हैं। इस बात दूसरे रक्त को वात रक्त कहा जाता है। विशेष रूप से वह दोस्त वमनाद उपद्रवों तथा पाओ लटका कर बैठने वाले सवारी आदि से होता है। कुष्ठ रोग के जो पूर्व रूप होते हैं प्रायः वही है ही बात रोग से उत्पन्न होते हैं। इस रोग के होने पर घुटना जंगा आरु। उरु कटी, स्कंदे, हाथ, पैर और संदेश स्थानों में खुजली, इस पुरोन सोच का भेद, गुरुता और इंद्रिय सुनन्ता के दोष उत्पन्न होते हैं। ये दोष बार-बार उत्पन्न होकर शांत हो जाते हैं और पुनः उभर भी जाते हैं। कभी दोनों पैरों के मूल भाग में आत्रा लेकर अथवा कभी दोनों हाथों में स्थित होकर यहा� दोष प्राणी के संपूर्ण शरीर को वैसे ही परिव्याप्त कर लेता है, जैसे चूहे का विष कुपित होकर धीरे-धीरे पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है, वह बात रखता सर्वप्रथम रोगी के चर्म भाग पर उत्पन्न होकर मांस भाग में आस्त्रे ग्रहण करता है। इसके बाद सभी धातों को आस्त्रे बना लेता है। उसे गंभीर नामक बात रक्त कहते हैं। उत्तान बात रोग में रोगी के कट्टे आदि स्थानों का चर्म ताम्र या श्याम वर्णका हो होता है। वहाँ पर सोत तथा ग्रंथि पाक उत्पन्न होता है। वहाँ प्रकृ छेदने के समान पीड़ा करता हुआ चक्र के समान घूमता हुआ शरीर के अंगों को टेढ़ा-मेढ़ा कर देता है तदनंतर सब ओर से शरीर में प्रवहमान वह वायु अंत में रोगी को खंज अथवा लंगड़ा बना देता है शरीर में वात अधिक्य वात रोग होने पर अत्यधिक शूल फड़फड़न तथा टूटन भरी पीड़ा की अनुभूति होती है, उबड़े हुए सोत में रोक्षता, कृष्ण या श्याम वर्णता आ जाती है। इसमें सोत कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। रोगी की धमनियां और उंगलियों के संदर्भ में संकुचन, अंग ग्रहण तथा अत्यंत बेझ कष्ट होता है। इसमें सीतल पदार्थों से आरोच एवं उसके से� रक्त आदिक्या, वात रक्त रोग में सोत अत्यंत पीड़ा से युक्त होता है, इसमें सोच का अभेदजन्य पीड़ा भी होती है, इसका वर्णतांबे के समान होता है, यह चुन चुनाता भी रहता है, इसमें ललाई रहती है, तथा खुजली और क्लेध होता है, शक्नित पदार्थ लगाने से या उसे रुक्ष रखने से शांति नहीं मि� पित्त अधिक बात रक्त में अत्यंत दाह सम्मोह स्वेद मूर्छा मद तृष्णा इस पर अहसत्व अत्यधिक पीड़ा शोथ पकड़कर कर फोड़ने वाला फोड़ा तथा अत्यंत उस्मा के लक्षण दिखाई देते हैं कफ के बाद रक्तस्ने कठोरता भारीपन शून्यता उष्णता शीतलता खुजली और मंद पीड़ा होती है द्वंद्वजे दोसो में दो तथा त्रिदोसो में तीनों दोसों के लक्षण उभरते हैं। इसमें एक दोस जन्य रोग अपेक्षित चिकित्सा से साध्य है। द्वंद्व दोस नामक बात रक्त रोग अथवा चिकित्सा के द्वारा रोका जा सकता है। किंतु जो रोग त्रिदोस जन्य है, उसे तो छोड़ देना चाहे, उसके शां वह असाध्य होता है। इनमें रक्त पित्त जन्य बात रोग तो बड़ा ही कठिन माना गया है। प्रकोपित वायु रोगी के शरीरस्थ अंग विशेष के रक्त को नष्ट करके उसके संदर्शान में प्रविष्ट हो जाता है। तदनंतर प्रस्पर एक दूसरे को भली प्रकार से अवरुद्ध करके तद्ज्ञानस्वेदना से वह रोगी के प्राणों का अपहरण करता है। प्राण, व्यान, समान, अपान और उदान इन पंचात्मक वायु समूहों के बीच प्राण वा� कृत्रम बेघ संचालन के प्रयास में कुपित होकर नेत्राधिक इंद्रों में उपग्रहत करता है, तो उसके कारण पीना सदाह त्रस्तना खांसी और स्वासाद के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके कारण पीना सदाह त्रस्तना खांसी और स्वासाद की भी वृद्धि होती है। कुपित उड़ान वायु जट्र और मोर्धा में आश्रय लेकर कंठावरोध मल वामन, आरोचि, तीनास तथा गलगण्डादि के दोषों को जन्म देता है। अत्यधिक दूर की यापराशनान, अत्यस्य क्रीडा, अत्यंत विषयभोग की चेष्टा, स्वास्थ्य विरुद्ध व्यवहार, रोकचताएं, भय, हर्ष तथा विशाद के कारण प्राणी के शरीर में स्थित व्यान नामक वायु दोसेत हो उठता है तदनंतर वह रोगी के पुम सत्त उत्साह और शक्ति का ह्रास करता है उसके चित्त में शोक तथा वि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसे ज्वर संपूर्ण शरीर में सूचिका भेद के समान वेदना रोमांच स्पर्श शून्यता पुष्ट विपरस और सभी अंगों में पीड़ा होती है